संक्षिप्त महाभारत पर्व जन्मेजय को परीक्षित के दर्शन और आदि का को लौटना जन्मेजय ने कहा ब्रह्मन, यदि वरदाता व्यास जी मेरे पिता का भी उसी रूप वेश और अवस्था में दर्शन करा दे तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और उस अवस्था में मैं कितार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ बना रहूंगा आज महर्षि की कृपा से मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए राजा के इस प्रकार कहने अवस्था में आकाश से उतर आए उनके साथ महात्मा श्रमिक और उनके पुत्र श्रे ऋषि भी थे राजा परीक्षित के जो मंत्री थे वे भी वहां दिखाई दिए तदर राजा जनमेजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञांत स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया फिर स्वयं स्नान किया स्नान के पश्चात उन्होंने याजावर कुल में उत्पन्न जरदकिनदन आस्तिक से कहा विप्रवर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा यह यज्ञ भाति भाति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले पिताजी भी यहाँ उपस्थित हो गए आस्तिक ने कहा राजन जिसके यज्ञ में तपस्या के निधि पुराण पुरुष महर्षि विद्यमान हो उनकी दोनों लोकों में विजय है तुमने यह विचित्र व्याख्यान सुना तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुंच गए तुम्हारी शत्रपरा के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की महात्मा व्यास जी के प्रभाव का दर्शन किया और इस पापनाशक कथा को सुनकर महान धर्म प्राप्त किया उदार हृदय वाले संत जनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया अब जो धर्म के पक्ष का समर्थन करने वाले हैं जिनके सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है उन महात्माओं को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए सौच कहते हैं विप्रवर आस्तिक की यह बात सुनकर राजा जनमेजा ने महर्षि व्यास का बारम्बार पूजन और सत्कार किया अपने पुत्रों का रूप चमत्कार शोक से रहित हो पुनः अपने आश्रम पर चले गए अन्य सब लोग तथा महर्षिगण भी उनसे विदा लेकर अपने अपने अभिष्ट स्थानों पर चले गए महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गए आश्रम पर पहुंचकर कर लोक पूजित महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से पूछा धृतराष्ट्र से कहा महाबाभ तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुंह से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी है इसलिए अब मन में शोक न करो क्योंकि समझदार मनुष्य प्रारब्ध के विधान से दुख नहीं मानते परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने संपूर्ण भाइयों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं अब इन्हें विदा कर दो ये जाकर अपने राज्य का काम संभाले इन लोगों को वन में रहते महीने से अधिक हो गया व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा धित्राष्ट्र ने युधि को निकट बुलाकर कहा अजात शत्रु तुम्हारा कल्याण हो तुम तो अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया अब तुम राजधानी को लौट जाओ विलम्ब न करो तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं अब ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती भगवान व्यास के तपोबल और तुम्हारे समागम से मुझे अपने परलोकवासी दुर्योधन आदि पुत्रों के दर्शन हो गए अतः मेरे जीवन का भी प्रयोजन पूरा हो गया अब मैं कठोर तपस्या करूंगा इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो आज से पितरों के पिंड का सुयस का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है इसलिए बेटा आज या कल तुम अवश्य चले जाओ अधिक देर न लगाओ अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले चाचा जी आप धर्म की ज्ञाता हैं मेरा परित्याग न कीजिए क्योंकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ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 गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा ने अपने आंसू भरे नेत्रों को नेत्र कुंती से कहा माँ राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देती हैं, किन्तु मेरा मन आप में लगा हुआ है जाने का नाम भी सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है फिर कैसे जा सकूंगा मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता क्योंकि तब से बढ़कर कुछ नहीं है तपस्या से पर ब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है अब मेरा चित्र पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता, हर तरह से तपस्या करने को ही जी चाहता है। है, यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी हो गई अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ हम सब आप लोगों को अपनी कल्याण में दृष्टि से अनुग्रहित कीजिए हम सब लोगों को अपनी कल्याण में दृष्टि से अनुग्रहित कीजिए यह सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए, उसने राजा युधिष्ठिर से कहा भैया मुझमें माता जी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है आप शीघ्र ही लौट जाइए मैं इनके साथ रहकर तपस्या करूंगा और इस शरीर को सुखा डालूंगा मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा बेटा ऐसा न कहो मेरी बात मानकर घर को लौट जाओ तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा तुम्हारी ममता में बंद कर मैं उत्तम तपस्या से गिर जाऊंगी इसलिए बेटा चले जाओ अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है इस प्रकार कुंती ने तरह तरह की बातें कर उनके मन को धीरज बनाया फिर माता तथा महाराज धित्राष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडुओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा राजन आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशलपूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं धर्मराज के ऐसा कहने पर राजा श्री धित्राठ ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी फिर महाबली भीम से इनको धैर्य बधाया भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया तत्पश्चात धित्राठ ने अर्जुन और नकुल सहदे को छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया इसके बाद वे सब गांधारी के चरणों में पड़े और उनकी भी आज्ञा लेकर उन्होंने कुंती को प्रणाम किया माता कुंती ने सबको हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूघा तदनंतर उन्होंने सबकी परिक्रमा की द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने ससुर को न्यायपूर्वक प्रणाम किया फिर दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तव्य का उपदेश भी दिया तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गई थोड़ी ही देर में सारथियों ने रथ जोतों रथ जोतों की पुकार मचाई इसके बाद अपने घर की स्त्रियों भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर अर्चनापुर नगर को लौट आए